long हे मांबरम वर विभूषण भूतिम कंदर्पकोटिकमणी किशोर त्र रघुनाथकीर्तन तीतमस्काजलि स्वारि परिपू रूपाय रूपयत्पत् हे तभी तपत्रा श्रीकृष्णा व्य नुम श्रीगुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुद सुधार वरणो रघुबर विमल यश जोदायक फलचाय तुलसीदास जी के पद कमल बारम्बारनाए गुण गौ शि के हनुमत होता ले तो सदा सुधि दीन की सहज दया के धान जननी जनक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 भगवान के अनुग्रह विग्रह पूज्य चरण संतजन वंदनीय विद्वजन परम श्रद्धे पूज्य परम परमवंदनीय भक्तिमती मां सरलाजी उपस्थित सज्जनों आज कल की भांति पुन हम लोग श्री रामकथा के गायन श्रवण का अलग लाभ श्री हनुमान जी महाराज की भावमनी को स्थिति में प्राप्त करने जा रहे हैं आज के दिन विशेष हार्दिक आहलाद का क्षण मेरे लिए है और आप सबके लिए भी होगा ही संत महापुरुषों की यशस्वी योग परंपरा का दायित्व भगवत कृपा से जिन्हें प्राप्त हुआ है ऐसी स्वयं आदिशक्ति स्वरूपा मूर्ति भक्ति मूर्ति योग मूर्ति माता श्री श्री माँ शरवाणी जी का शुभागमन हुआ है मैं उनके श्री चरणों में अपना प्रणाम निवेदित करता हूँ और आप सब से निवेदन करता हूँ कि भगवत तथा आरंभ हो उसके पूर्व बड़े प्रेम से श्री भगवान नाम संकीर्तन मिलजुल कर वृक्ष जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया जय सिया राम जय जय शिया राम जय शिया जय शिया राम जय जयर राम जय राम जयिया राम जय जयिया जय सियाराम, राम जय सियाराम, जय जय सियाराम, जय जय शिया जय जय सियाराम, जय सियाराम जय सियाराम जय जय सियाराम जय सियाराम जय जय सियाराम जय जय शिया जय शिया मंगल भवन मंगलहारी मंगल, मंगल भवन जय शिया राम जय जै, जय शिया राम जय शिया राम द्रवहुदशरथ अजर् बिहारी द्र बहुत सुदशरथ अजर बिहारी जय सियाराम जय जय सियाराम जय सियाराम जय जय शिया जय सियाराम जय जय सियाराम जय सियाराम जय शिया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 भावरे प्रभु प्रेमिन पे ने नितनेहे सुधा बरसावत मानस जो पशुतुल्य भय जग में तिन्हें मानुस तेरी बनावत मानस रंग राजेश करे पल में जनमानस रोग मिटावत मानस श्रीजानकी राघव के पद पंकज मानस माही बसावत मानस श्री तुलसीदास जी महाराज की जय कहु कवन विधि भा समा दोहरी भगत का उर्गा श्री रामचरित मानस की यह पावन पंक्ति माता पार्वती जी के प्रश्न के रूप में श्री तुलसीदास जी महाराज उद्धित करते हैं श्री रामचरित मानस माता पार्वती पूछती हैं हे देवाधिदेव महादेव भगवान शिव कृपा करके बताएं श्री कागोसिंद और श्री गुरु जी इन दोनों में संवाद किस विधि से हुआ दोनों ही भगवान के भक्त हैं श्री कागूसिंद जी भी और श्री गुरु जी भी इनके परस्पर मिलन का योग कैसे बना और इन दोनों के बीच में किस तरह के प्रश्न और उत्तर सत्संग के रूप में उद्धृत हुए कृपा करके बताओ, तब तो भगवान शंकर ने कहा पार्वती आप पूछ रही हैं कि इनमें संवाद कैसे हुआ हैं तो ये पक्ष अलग अलग पक्ष में हैं लेकिन ये भक्त हैं इसलिए संवाद हो गया और अगर ये भक्त न होते तो विवाद होता अलग अलग पक्ष में रहने वाले पक्षियों में तो विवाद होता ही है पर ये भक्त हैं इसलिए संवाद का अच्छा अद्भुत बात है श्री कागभूसुंड जी पहले भक्त हैं बाद में भगवान की कृपा से वे ज्ञानी हुए और श्री गरुड़ जी पहले ज्ञानी हैं बाद में भी भक्त हुए इसका अर्थ है कि जो सच्चा भक्त है वह ज्ञानी हो ही जाता है और जो सच्चा ज्ञानी है वह भक्त हो ही जाता है क्योंकि ज्ञान और भक्ति एक दूसरे से भिन्न नहीं है एक दूसरे के सूरत हैं ज्ञान का अर्थ है जानना और भक्ति का अर्थ है मानना भगवान के स्वरूप को जानना ज्ञान है और भगवान को अपना मानना भक्ति है इसलिए कोई ज्ञान के द्वारा भक्ति तक पहुंचता है और कोई भक्ति के द्वारा ज्ञान तक पहुंच जाता है अब कौन कहाँ है बस इतनी सी बात है और यही इस प्रसंग में देखने को मिलेगा एक बार क्या हुआ भगवान श्री राम रावण से युद्ध करते समय एक ऐसी लीला करते हैं कि वे व्याल पास में आवद्ध हो जाते हैं नाग पास में बंध गए मूर्खित हो गए भगवान चारों तरफ से नाग पास में जकड़े अब चारों तरफ हाहाकार मच गया भगवान बंधन में है भगवान बंधन में है नागपाश में बनते हैं हमारे देव श्री नारद जी तो ऐसे मौके की तलाश में रहते हैं और वे है भगवान की किसी भी लीला के द्वारा किसी न किसी का कल्याण कराना ही चाहते हैं लोग कल्याण की दृष्टि से उनकी लीलाएं है होती हैं वन नारद जी को पता लगा तुरंत गरुड़ जी के पास गए यहाँ देवरी से गरुड़ पठाए और देवर श्री नारद जी ने कहा कि गरुड़ जी जल्दी चलो जल्दी चलो गरुड़ जी ने कहा, कहा चलना है संकट दूर करना है कौन है संकट में नारद जी बोले भगवान संकट में और नाग पास में बढ़ गए और नाग तो आपका आहार है आप चले गरुड़ जी बड़े खुश हुए नारद जी ने ऐसी युक्ति से बात कही तो उनका अभिमान और बढ़ा कि सारे संसार का संकट भगवान दूर करते हैं आज मैं भगवान का संकट दूर करने जा रहा हूं अगर मैं ना होता तो भगवान का संकट कौन दूर करता बस गए गरुड़ जी और गरुड़ जी ने उन नागों का भक्षण कर लिया अब यहां एक बड़ा सुंदर संकेत है खगपति तबधरी खाए माया नाग बरूच माया नाग माया नाग का अर्थ क्या है मां माने नहीं या माने जो जो नहीं हो फिर भी वैसा जिसके प्रभाव से दिखाई दे उसका नाम माया इसका अर्थ है कि माया नाग का आशय यह है कि नाग थे ही नहीं बस दिखाई दे रहे थे और संकेत कितना सुंदर है कि तो भगवान बंधन में होते नहीं हैं दिखाई देते हैं भगवान में तो बंधन हो ही नहीं सकता वे तो नित्य मुक्त हैं लेकिन बंधन में दिखाई दिए अच्छा और सर्प क्या है सर्प है संशय का स्वरूप संशय सर्प गृसो मोहिताता का संशय सर्प है या काल सर्प का स्वरूप है तो भगवान काल के बंधन में नहीं है वे तो काल के भी काल हैं लेकिन जो उन्हें काल के बंधन में बंधा हुआ मानते हैं वे स्वयं संशय के बंधन में बंधे हुए हैं पर गरुड़ जी ने उन नागों का भक्षण किया किन नागों का जो थे ही नहीं अर्थात गरुड़ जी ने भगवान का वह बंधन दूर किया जो बंधन था ही नहीं माया के कारण भाग रहा था लेकिन इतने में ही गरुड़ जी को एक विचार मन में बार बार उठने लगा कि ये भगवान हैं भी या नहीं बस सबसे बड़ी कठिनाई यही होती है क्योंकि गरुड़ जी बुद्धि प्रधान है गरुड़ महाज्ञानी गुण राशि ज्ञानी है ज्ञान प्रधान है इसलिए वो बुद्धि से सोचते हैं कि ये भगवान हैं या नहीं हो भी सकते हैं हों और यह भी हो सकता है कि नहीं हो अगर भगवान होते तो मूर्छित होते भगवान होते तो बंधन में पड़ते ये हैं नहीं और देखो मैं आपको एक बात बताऊँ भगवान की भक्ति में ये बुद्धि ही बाधा उपस्थित करती क्योंकि भगवान के साथ कठिनाई यह है कि वो तो होते हैं भगवान और दिखते हैं इंसान की तरह इंसान की तरह दिखने से उनको भगवान मानना कठिन होता है बुद्धिमानों के लिए हृदय वाले तो मानते हैं वे तो भक्त होते हैं कि इस रूप में भगवान हैं लेकिन उनको लगता है भी कि नहीं हैं भी कि नहीं अब ये वैसे ही है कि जैसे श्री हनुमान जी को कोई बंदर के रूप में देख ले तो यही सोचने लगे कि हनुमान जी हैं कि बंदर ही हैं निर्णय करना उनके लिए कठिन होता है बस यही समस्या यहाँ गरुड़ जी को लगा कि ये भगवान नहीं है मिस कर लिया कि नहीं है क्यों अगर होते तो क्या नागपात में बनते और फिर मैं सुनी हुई बात नहीं कह रहा हूँ मैंने तो जाकर देखा और देखा ही नहीं उनको नागपाक से मुक्त किया इससे सिद्ध हो गया कि ये भगवान नहीं है लेकिन फिर भी गरुड़ जी को लगा कि और लोगों से भी तो फंक्शन तो वे सीधे किसके पास जाएं पूछने के लिए तो उन्होंने सोचा कि जो हमें यहाँ लाया उसी के पास चले नारद जी उन्हें लेकर आए और गरुड़ जी नारद जी के पास गए कहने लगे मुझे एक बड़ी कठिनाई का अनुभव हो रहा है मेरा संशय दूर करो या राम जी भगवान हैं या इंसान है साधारण राजकुमार हैं या ये सच्चिदानंद भगवान है। कौन है नारद जी बोले आपको क्या लगता है बोले हमको तो लगता है कि ये भगवान नारद जी मनी बड़े खुश हुए और मालूम खुश क्यों हुए मनीमन सोचे के बाद लग गई वही बीमारी लग गई जो कई बार हमें लग चुकी है वो अब इन्हें भी लग गई और नारद जी कहते हैं यही बहुबार नचावा मोही सोई व्यापी व्यंग पति तो थी। जिसने कई बार मुझे नचाया सब जग को रही नचाए हरी माया जादूगरनी अति अद्भुत खेल रचाए हरी माया जादूगरनी नीया को पार न पावे यह सब को नाच नचावे दुख में सुख को दरसाए हरी माया जादूगरनी ये तो जड़ में चेतन दिखलाए चेतन में जड़ दरसाए हरि माया जादूगर नी या कि बस में चरा चर नाचे कोई कृपा पात्र जन बाँचे यही सदगुरु ने ही, ही बचाए हरि माया जादूगर नी जब पंथ कोई सूझे तब जाए गुरु जी से बूझे बचवे को कौन उपाय हरी माया करनी और गुरु जी से उपाय पूछा कि कैसे बचें ये भगवान की माया बड़ी बिकट है तो गुरुदेव ने कहा जो राम राम मुख बोले सोया सो निर्भय डोले दई सद गुरु गैल बताए हरी माया जादू जादूगरनी नहीं और कछु बस मेरो मेरोजेश चरण को चेरो गुरु कृपा पे बली बली जाए हरी माया जादू जादूगरनी सब जग को रही नचाए नचाए हरी माया जादू जादूगरनी ये भगवान की माया बड़ी विकट है इसको प्रणाम है भगवान कहते हैं मम माया दुरदया नारद जी बोले बस वही माया गरुड़ जी को भी व्याप गई है और ये इन्हें हम समझाएंगे तो ये समझेंगे नहीं क्यों यह ज्ञानी है बुद्धि प्रधान है और हम तो भगवान के गुण गाने वाले हैं बीणा लेकर दिन रात नारायण नारायण नारायण भगवान के गुण गाते हैं तो नारद जी ने कहा कि गरुड़ जी अगर आपको समझना हो तो मैं मैं तो नहीं समझा सकता एक मुहे वह भगवान के गुणों से भरा रहता है आप एक काम करो हमारे पिताजी के पास जाओ ब्रह्मा जी के पास चतुरानन पहा जाहु खगेशा ब्रह्मा जी के पास जाओ उनके चार मुख हैं उनसे समझो गरुड़ जी बड़े खुश हुए क्यों हुए खुश इसलिए कि नारद जी समझा नहीं पाए आपने देखा होगा कई बार आदमी को अपनी नासमझी का भी बड़ा अभिमान होता है अज्ञान का भी बड़ा अभिमान होता है कई बार लोग कहते हैं ना अरे ऐसा प्रश्न उनके तो समझ में ही नहीं आया मैं समझा ही नहीं सके उन्होंने तो कहा कि नहीं नहीं आप और किसी से समझो हम नहीं समझा सकते तो कितना अभिमान बढ़ता है अरे आप ऐसे समझो जैसे कई लोगों को अपने रोग का अभिमान होता है रोग रोग को या अभिमान का कारण थोड़ी रोग तो दुखी होने का कारण है कि भाई रोग लेकिन लोग यह कहते हैं ऐसी बीमारी हुई महाराज ऐसी बीमारी हुई तो यहाँ के डॉक्टरों को तो समझ में ही नहीं आई अब जैसे यह भी कोई बड़ी महानता हो यहाँ के डॉक्टरों ने वहां भेजा वहां में वहां भेजा बड़ी मुश्किल से उनको समझ में आई ऐसा वैसा रोग थोड़ा अब गरुड़ जी को भी यही अभिमान बढ़ा ऐसी वैसी शंका थोड़ी ऐसा वैसा प्रश्न थोड़ा नारद जी तो समझाई नहीं सके साफ जवाब दे दिया हाथ जोड़ लिया कि हम नहीं समझा सकते तो और अभिमान बढ़ा अब नारद जी ने कहा कि ब्रह्मा जी के पास ब्रह्मा जी के पास पहुंचे बीरंजी पहुंच गए वो निज संदेह सुनावत भय अच्छा नारद जी ने क्यों नहीं समझाया और ब्रह्मा जी ने भी क्यों नहीं समझाया उसका कारण आप दोनों जगह अगर ध्यान से पढ़ कर देखें तो गरुड़ जी ने प्रणाम नहीं किया ना नारद जी को ना ब्रह्मा जी को इसीलिए इन्होंने नहीं समझाया क्यों अगर श्रद्धा होती तो प्रणाम करते तो नारद जी को भी प्रणाम नहीं किया तो नारद जी ने समझ लिया कि श्रद्धा है नहीं इनको ज्ञान देना ठीक नहीं है क्योंकि तो श्रद्धावान लभते ज्ञानम अगर श्रद्धावान होते तो ज्ञान दिया जाता पर श्रद्धा है नहीं तो जहाँ इनकी श्रद्धा हो वहीं भेजो ब्रह्मा जी के पास गए तो ब्रह्मा जी ने भी देखा आए और बोले महाराज तो ब्रह्मा जी ने कहा गरुड़ जी कैसे बोले हमारा एक संदेह है उसे दूर कर दो वहां भी प्रणाम नहीं किया ब्रह्मा जी समझ गए क्या संदेह राम जी भगवान हैं कि साधारण राजकुमार है यह बताओ ब्रह्मा जी बोले पहले यह बताओ यहाँ हमारे पास आपको भेजा किसने गरुड़ जी बोले कि नारद जी ने ब्रह्मा जी मुस्कुराए हाँ ऐसा काम वही कर सकते हैं अपना तो झंझट बचाया और हमारे पास भेज दिया लेकिन वो क्या कह रहे थे उन्होंने समझाया क्यों नहीं का वो यह कह रहे थे कि हमारा तो एक मुख है उससे हम भगवान के गुण गाते रहते हैं तो किसी ज्यादा मुख वाले के पास जाओ इसलिए आप चतुर्मुख हैं आपके पास भेज दिया आप, आप समझाएं आप तो बुद्धि के देवता हैं, सरस्वती के स्वामी हैं आप समझाएं। ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो उनका एक मुख नारद जी का भगवान के गुणों से भरा रहता है और हमारे चार मुख चारों वेदों से भरे रहते हैं हम वेदों का उच्चारण करते रहते हैं तो ऐसा है कि तुम किसी और के पास जाओ अब तो गरुड़ जी को और अभिमान हुआ कि ब्रह्मा जी नहीं समझा सके औरों की बात याद ब्रह्मा जी नहीं समझा सके तो गरुड़ जी ने पूछा कहाँ जाएं ब्रह्मा जी ने कहा बैन तेर शंकर पह जाओ आप शंकर जी के पास जाओ और किसी से मत पूछना सीधे शंकर भगवान के पास आप गरुड़ ने कहा पहले ही समझ रहे थे कि समझा नहीं पाओगे लेकिन खैर कोई बात नहीं दूसरी जगह बताइए वहाँ जाए शंकर भगवान ने पार्वती जी से कहा कि मैं जा रहा था रास्ते में मुझे गरुड़ और उसने हमें आकर प्रणाम किया शंकर जी को प्रणाम किया गरुड़ और अपना संदेह सुनाया शिवजी ने जो बात कही वो बड़ी अधूत ये सदगुरु स्वरूप हैं भगवान शंकर वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूप शंकर जी ने कहा कि गरुड़ हम भी तुम्हें समझा नहीं सकते तुमने जो संदेश सुनाया कि राम जी भगवान हैं या सामान्य राजकुमार हम भी तुम्हें समझा नहीं सकते क्यों नहीं समझा सकते शंकर जी बोले कि तुम रास्ते में मिले हो मिले हो गरुड़ मार्ग महमोही। कवन भांति समझाओ तो ही रास्ते में मिले हो इसलिए मैं नहीं समझा सकता अब इसका अर्थ क्या है बड़ा सुंदर अर्थ है अर्थ यह है कि गरुड़ या तो तुम वहीं रहते जहां तुम थे या फिर तुम वहां पहुंच जाते जहां हम थे तो समझने में सुविधा होती लेकिन तुम वहां रहे नहीं जहां तुम थे और वहां पहुंचे नहीं जहां हम हैं बीच में मिले हो इसीलिए समझाना मुश्किल है ये बीच वालों को समझाना बहुत मुश्किल है या तो कोई अपने अज्ञान को स्वीकार करके वहीं रहे जहाँ है वो या फिर उस ज्ञान की ऊंचाई पर पहुंच जाए जहाँ ज्ञानी जन रहते हैं और वहाँ पहुंचते नहीं हैं हम और जहाँ हम होते हैं वहाँ रहते नहीं हैं ये बीच वालों को समझाना कठिन है अच्छा और संशय जो होता है बीच में ही होता है वैसे भी आप देखो जागृत अवस्था में संशय नहीं होता सुसुप्ति में होने का प्रश्न ही नहीं प्रश्न तो बीच में ही है और स्वप्न में जो को भ्रांति का रूप का ये भ्रांति बीच में ही है अजय वैसे ही देखो कई बार लोग कहते हैं कि अंधेरे में भ्रम होता है अजय हम सब लोग मान लेते हैं कि अंधेरे में भ्रम होता है लेकिन सही बात यह है कि अंधेरे में भ्रम होता ही नहीं अंधेरे में कुछ दिखेगा ही नहीं तो भ्रम होगा किस में जैसे रस्सी में सर्प की भ्रांति का उदाहरण दिया जाता है कहते अंधेरे में होता अंधेरे में नहीं होता अंधेरे में कुछ दिखेगा ही नहीं और उजाले में भी भ्रम नहीं होता क्योंकि उसमें रस्सी साफ साफ दिखेगी इसका अर्थ है कि न भ्रम अंधेरे में होता है न उजाले में होता है भ्रम तो तब होता है जब न पूरा अंधेरा हो और न पूरा उजाला हो ये भ्रम में वही लोग हैं जिन्हें न पूरा ज्ञान है न अज्ञान है वही भ्रम में पड़े हुए हैं बल्कि अज्ञान तो है पर उनको यह भ्रम है कि हमें ज्ञान है अब यह बड़ी कठिनाई है अच्छा वैसे भी सबसे बड़ा ज्ञान क्या है एक सज्जन मुझसे कह रहे थे सबसे बड़ा ज्ञान क्या है हमने कहा अपने अज्ञान का ज्ञान सबसे बड़ा ज्ञान है पहले यही तो पता लग जाए अच्छा वैसे भी आप देखो अंधेरा अंधेरे में कुछ नहीं दिखाई देता लेकिन अंधेरा तो दिखता है अंधेरे में कुछ नहीं दिखता पर अंधेरा दिखता है इसी तरह अज्ञान में कुछ नहीं दिखता लेकिन अज्ञान तो दिखता है पर एक मैं निवेदन आपसे करूँ ये अंधेरा भी आँख वाले को दिखता है जिनके आँख ही नहीं है उन्हें अंधेरा दिखता है न उजेला दिखता है इसी तरह विवेक की आँख सन सत्संग से सदगुरु कृपा से जिनकी खुल गई है उन्हें अपने अज्ञान का अंधेरा भी दिखता है और गुरु कृपा से होने के आ, होने के बाद ज्ञान का प्रकाश भी दिखाई देता है और जिनकी आँख ही नहीं है उन्हें न ज्ञान दिखता है न ज्ञान दिखता है इस ऐसे के लिए तुलसीदास जी कहते हैं मूर्ख हृदय नचेत जो गुरु मिल ही जिला पर भगवान शंकर कहते हैं कि गरुड़ तुमने यही गड़बड़ी की कि तुम वहीं रहते जहां थे तो हम वहां आकर तुम्हें समझा देते और देव यही कहते हैं कि तुम अपनी असमर्थता जानकर अपनी सीमा पहचानकर कर अपने अज्ञान को स्वीकार करके जहाँ हो अभिमान छोड़कर वहीं रहो तो तो गुरुदेव स्वयं आकर कृपा करके प्रकट होकर तुम्हें ज्ञान दे देंगे और या फिर ऐसी लगन हो कि इस भाव से ऊपर उठते हुए वहाँ पहुँच जाएं जहाँ गुरुदेव विराजते हैं तो ज्ञान स्वतः हो जाएगा पर शंकर जी ने कहा कि तुम बीज रास्ते में मिले हो और इसलिए संकेत बड़ा सुंदर है मिले गरुड़ मोही कवन भांति समझो तोही बिन उगर मारग मा, मारग म मा, अब गरुड़ और प्रसन्न हुए कि शंकर भगवान भी असमर्थ हैं मुझे समझाने में तो शिवजी ने कहा कि मैं तो नहीं समझा सकता तुम किसी और के पास जाओ अब गरुड़ सोच रहे थे श्री गरुड़ जी यह सोच रहे थे कि एक मुख वाले नारद जी ने तो चार मुख वाले ब्रह्मा जी के पास भेजा और चार मुख वाले ब्रह्मा जी ने पांच मुख वाले शंकर जी के पास भेजा अब पांच मुख वाले शंकर जी किसी छह मुख वाले के पास भेजें अच्छा आप कल्पना करो <coughs> अगर यही क्रम बना रहता तो गरुड़ जी का संदेह कभी दूर नहीं होता मान लो शंकर भगवान यह कह देते कि मेरे तो पांच ही मुख हैं तुम्हें अगर समझना है तो मेरे पुत्र कार्तिकेय जी के पास जाओ वो सड़ानन है छः मुख वाले हैं उनसे समझो <coughs> चलो यहाँ तक तो फिर भी बात ठीक थी कि शंकर जी सड़ानंद जी के पास भेज देते और मान लो कार्तिकेय जी कहते कि हम तो सड़ानंद ही हैं अगर तुम्हें अच्छी तरह समझना है तो जरा दसानंद जी के पास चले जाओ तो रावण के तो दस मुख हैं तो मुख तो बढ़ते बढ़ते रहते पर मुख्य बात तो जहाँ की तहाँ रहती <coughs> गरुड़ जी सोच रहे थे कि शंकर जी किसी और बड़े के पास भेजेंगे पर शिव जी ने बात कही क्या गरुड़ जी अगर आप सचमुच समझना चाहते हैं कि राम जी भगवान हैं या नहीं तो यहाँ नीलगिरि पर्वत पर कागभूसुण जी रहते हैं उनके आ, तो गरुड़ी को ऐसे लगा जैसे बहुत ऊपर से नीचे गिर गए उन्नति होते होते एक मुहे वाले से चार मुहे वाले के पास चार मुहे वाले से पांच मुहे वाले के पास और पांच मुँह वाले ने कह दिया कि कौए के पास जाओ गरुड़ जी बोले कौआ से शंकर जी बोले समझना है तो वहीं जाना पड़ेगा गरुड़ जी बोले कि विचार कर लीजिए मैं पक्षियों का राजा हूँ और कौआ तो पक्षियों में भी चांडाल पक्षी माना जाता है माने सबसे छोटा पक्षी और मैं पक्षियों का राजा होकर कौए के पास जाऊँ शंकर जी बोले समझना है तो वहीं जाना पड़ेगा नहीं समझना है तो कोई बात नहीं पार्वती माता मुस्कुराई शंकर भगवान ने कहा कि आप भी बड़े कौतुखी हो बेचारे को झंझट में डाल दिया आप त्रैलोक के गुरु हैं तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना आन जीव पावर का जाना आपने क्यों नहीं समझा दिया शंकर जी बोले पार्वती भगवान की कृपा से हमें एक रहस्य समझ में आ गया रघुपति कृपा मर्म में पावा क्या मर्म कहा कि भगवान उसका अभिमान दूर करना चाहे और अगर मैं समझाता तो गरुड़ जी सारी दुनिया में प्रचार करते हुए घूमते नारद जी नहीं समझा पाए ब्रह्मा जी नहीं समझा पाए और वो तो बड़ी मुश्किल से जब नारद जी ने ब्रह्मा जी के पास भेजा ब्रह्मा जी ने शंकर जी के पास भेजा तब तो बड़ी मुश्किल से, से शंकर जी समझा पाए संकुर। संकुर। जी बड़ी मुश्किल से शंकर जी समझा पाए शंकर जी बोले ये सबसे कहते फिरते शिव जी ने समझाया बड़ी मुश्किल से बहुत मुश्किल से और बोले इसीलिए हमने कहा गुस्म जी के पास भेजा कहा क्यों बोले कौए से समझेंगे तो किसी से कहने नहीं जाएंगे कि किसने समझाया ये <coughs> ये कौन कहे कि किस किसी से समझें हम और इसीलिए कहा गया हो न अभिमाना सोई खोवे कह कृपा निधान हो न करब अभिमान है किन करब अभिमान अभिमान किया होगा और गुमान गोविंद ही भावत नाहीं भगवान अच्छा देखो और गरुड़ जी भगवान के निजी भक्त हैं हरि सेवक अति निकट निवासी भगवान के पास ही रहते हैं गरुड़ जी और उनके अपने हैं उनके अपने हैं तो भी भगवान उन्हें भेजते हैं इनका अभिमान दूर हो इसका अर्थ है कि भगवान जिसका अभिमान दूर कराएं समझ लो यह भगवान का अपना जन है अपना प्रिय है क्योंकि अपने भक्त का अभिमान भगवान रहने नहीं देते इसलिए जाओ और सचमुच भगवान कब किस अद्भुत बात है गुरु जी को तो यहाँ भेजवाया मुझे एक बात याद आई संत श्री नामदेव जी महाराज श्री पंडरी नाथ जी के अनन्या भक्त विठल भगवान के अनन्या भक्त गिरधर नागर कहती मीरा सूर को श्यामल भाया सूर को श्यामल भाया तुकाराम और नाम देव ने विठल विठल गाया हो विठल विठल गाया श्री राधे गोविंदा मन भजले का प्यारा नाम है श्री राधे गोविंदा मन भजले हरिका प्यारा नाम है गोपाल हरिका प्यारा नाम है गोविंदा हरिका प्यारा नाम है श्री राधे गोविंदा मन भजले हरिका प्यारा नाम है श्री नामदेव जी विठल विठल विठल विठल राम कृष्ण हरि विठल विठल राम कृष्ण हरि आहा क्या भाव है सुंदर ते ध्यान वे वही ध्यान करते हैं श्री तुकाराम जी की बाणी अभंग कहलाती है उसमें तो वर्णन है सुंदर ते ध्यान उभे बिटे बिटे वरी सुंदर ते ध्यान कर ठेवनिया सुंदर ते ध्यान सुंदर सुंदर ते ध्यान उ कर ठेवनिया सुंदर ते ध्यान आ तो राम जी कह भगवान कमर पर हाथ रखे और ईंट पर पत्थर का जो टुकड़ा छोटी थी उस पर खड़े हुए हैं ऐसी सुंदर मूर्ति है तुकाराम और नामदेव ने विठ्ठल विट्ठल गाया तो नामदेव जी को भगवान दर्शन देते भगवान के खास नामदेव जी नित्य दर्शन होता प्राय बातचीत होती लेकिन नामदेव जी एक बार संत मंडली के संग उसमें संत श्री ज्ञानेश्वर जी की बहन मुक्ताबाई जी भी और भी सब संत ये गए महाराष्ट्र के एक भक्त हुए हैं सदग्रस्त संत गोरा कुंभकार जी गोरा कुंभकार के यहाँ सब संत इकट्ठे हुए सब एक साथ बैठे पंक्तिबद्ध होकर भोजन के लिए भिक्षा के लिए अब ज्ञानेश्वर जी की बहन मुक्ताबाई अनुठी दिव्य शक्ति उन्होंने क्या किया वो मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए जो मिट्टी को सुधारने के लिए लकड़ी की थापी रखते हैं जिससे मिट्टी को व्यवस्थित करते हैं वो थापी उठाई और सब संत जो बैठे थे सबकी पीठ में एक एक मारना शुरू कर दिया अब बताओ पीछे से वो पीठ पर धमाधम करे तो सब संत बैठे रहे कोई कुछ नहीं और नामदेव जी पर जब ऐसे किया तो नामदेव जी नाना जुड़े क्या तमाशा है सब संतों के को चाहते सब्योहार करती हो क्या है मुक्ता हंसने लगी अरे तो मैं तो ये देख रही थी यह भी सब घड़े हैं भगवान ने घड़े हैं तो मैं ये देख रही थी कच्चा कौन पक्का कौन बाकी तो सब पक्के थे यही एक कच्चा है यही एक कच्चा है अब तो नामदेव जी को बहुत बुरा लगा मुक्ता ने कहा कि भैया नाराज मत हो ना, पर कच्चे होते तो, कच्चे हो। नामदेव जी सीधे आए पंड्रीनाथ भगवान के सामने रोने लगी तो मुझे आप मिल गए हो आपका दर्शन हो गया है फिर भी मैं कच्चा हूँ भगवान प्रकट हो गए नामदेव जी को हृदय से लगाए भैया नामदेव तुम हमारे प्रिय भक्त हो और इसमें कोई संदेह नहीं तो भगवान अब तो ये बात सही है कि मैं कच्चा नहीं हूँ आप मिल गए आपने हृदय से लगाया भगवान ने कहा लेकिन एक बात है क्या भगवान भी तो बड़े कह हैं का तुम मेरे भक्त तो हो मैं तुम्हें मिल गया हूँ यह बात सच्ची है लेकिन तुम कच्चे हो यह भी बात सही है अब तो नाम देव जी को लगा कर भगवान भी ऐसे कह रहे हैं तो क्या करें तो कहा पक्के बनना हो तो एक काम करो क्या पक्का कौन बनाएगा अब ये भगवान की कृपा है चाहें तो वे अपने संकल्प से ही पक्का बना दें लेकिन वो कहते हैं सातों सब मुहिमय जग देखा मोहिते अधिक संत करी लेखा भगवान ने कहा कि तुम भक्त तो हो पर तुम्हें सच्चा बनाएंगे कोई महात्मा सदगुरु के पास जाओ संत के पास जाओ महाराज बोले आपसे मिलने के बाद भी सदगुरु की जरूरत है भगवान ने कहा अगर सच्चा पक्का बनना हो तो जाओ तब तो आप ही बताओ भगवान ने कहा जहाँ बताते हैं तब उन्होंने श्री विसेवा विसोवा खेचर जी का पता दिया कि उनके पास जाकर ज्ञान प्राप्त करो और नामदेव जी उनके पास गए तब उनको ज्ञान मिला और उन्होंने ये जान लिया कि हमें और चीज़ हमें यही अभिमान था कि हमें तो भगवान मिल गए हैं अब ज्ञान की क्या ज़रूरत है बोले बस इस अभिमान के कारण कच्चापन रह गया था और भगवान ने मुझे पक्का बना दिया आए भगवान ज्ञान प्राप्त करके पंडित नाथ के चरणों में बार बार प्रणाम करते हैं आपकी बड़ी कृपा आपकी बड़ी कृपा बस यही समस्या गरुड़ जी के साथ कि हम तो भगवान को लेकर उड़ते हैं भगवान हम हम पर आसीन रहते हैं और भगवान के हम इतने निकट हैं तो बस हम तो पकते हैं पर शंकर जी कहते हैं कि हमें पता लग गया कि इन, इनको यही अभिमान है कि हम भगवान को लेकर उड़ते हैं हम भगवान के धाम में रहते हैं हम भगवान के पास रहते हैं और भगवान इनका यह अभिमान मिटाना चाहते हैं इसलिए सोई खोए चह कृपा निधाना भगवान वही अभिमान इनका मिटाना चाहते हैं क्यों क्योंकि वे कृपा निधान हैं इसलिए कहा शंकर जी ने कि मैंने कहा कि तुम कौए के पास जाओ कागो सु के पास जाओ उनसे समझो पार्वती जी को भी हंसी आई हे प्रभु आपकी और आपके भगवान की लीला बड़ी विलक्षण है कब किस तरह कैसे किसका कल्याण करते हो अच्छा तो थोड़ा बहुत तो समझा देते आप शंकर जी बोले हमने बिल्कुल नहीं समझाया कहा क्यों नहीं समझाया तो शिव जी ने एक उत्तर दिया कि ताते उमा गुप्त कर राखा समझे खग खग ही की भाखा <laughs> ये पक्षी ही पक्षी की बात समझता है तो यह भी पक्षी और वो भी पक्षी यह ज्ञान के पक्ष में यह भक्त वे भक्ति के पक्ष में तो हमने दोनों को मिला दिया कहा क्यों मिला दिया आ, इतना बढ़िया संकेत है कि ज्ञानी को भक्त के पास भेज दिया और भक्त को ज्ञानी से मिला दिया इसका अर्थ क्या है उन दोनों में अगर संवाद हो जाए तो ज्ञानी को भक्ति मिल जाए और भक्त को ज्ञान मिल जाए यही जीवन की सार्थकता है गर्व जी ने फिर कहा कि जाना ही पड़ेगा शंकर जी बोले समझना है तो जाओ गरुड़ जी गए और काघु जी कथा आरंभ करने वाले थे कथा आरंभ करे सोई चाह समय गए समाचार समय गए उसी समय गरुड़ी गए काघू सुन जी वक्ता के आसन पर बैठे कथा आरंभ कर रहे यह व्यास का आसन है भगवान शंकर का आसन है सदगुरु का आसन है गरुड़ जी को देखा तो कागभूसुण्य जी भक्त हैं और भक्त की विनम्रता का उदाहरण जैसे ही गरुड़ जी को देखा आसन छोड़ दिया वक्ता होने का अभिमान छोड़ दिया नीचे उतर कर आए गरुड़ जी के सामने प्रणाम करने लगे आ गुड़ जी ने जो देखा तो उनका आधे से ज्यादा अभिमान टूट ही गया कि जिनकी स्तुति भगवान शंकर कर रहे हो जिनकी प्रशंसा भगवान शंकर कर रहे हो वह भी विनम्र नहीं होगा तो और कौन विनम्र होगा इतनी विनम्रता ये नीचे उतर कर आए और कहा क्या काघूसण जी ने गरुण जी को देखकर आज धन्य मैं धन्य आज मैं अत्यंत धन्य हूँ अत्यंत धन्य हूँ और यह कहते कहते का जी के आंखों में आंसू आ गए यद्यपि सब विधिहीन मैं सब तरह ही हीन हूँ तो कहा कि आप तो मुझे ऐसा लगा निज जन जान राम मोहित संत समागम दीन अपना जन जान भगवान ने आज मुझे यह सत्संग का अवसर दिया है अगर आप न आते तो भगवान की कथा कहने कहकर इस वाणी को धन्य करने का अवसर कौन देता आपकी बड़ी कृपा आपकी बड़ी कृपा देखो यह कागभूसुण जी से हम लोगों को सीखना चाहिए कि तो वक्ता श्रोता की कृपा मानता है अगर आप ना आते यह आपकी कृपा है जो आपका पदार्पण हुआ और यह भगवान की कथा कहने का भगवान की पूजा करने का अवसर प्राप्त हुआ निज जनजान राम मोहित संत समागम यह विनम्रता गरुड़ अत्यंत आश्चर्यचकित हुए की इतनी विनम्रता अभिमान चला गया अभी कथा नहीं हुई अभी सत्संग कागुल सुन जी ने शुरू नहीं किया और गरुड़जी का अभिमान कम हो गया इसका अर्थ क्या है संत कौन भक्त कौन का जिसकी वाणी से ज्ञान होने पर अभिमान जाए भक्त तो वह नहीं है भक्त तो, तो वह है कि जिसके व्यवहार को देखकर सामने वाले का अभिमान चला जाए जिसका व्यवहार ऐसा हो विनम्रता ऐसी हो और सचमुच ऐसी विनम्रता यह कार्यश्री की है और यही विनम्रता श्री तुलसीदास जी की है इसीलिए तुलसीदास जी दीन घाट के दैन्य घाट के हाँ मुझे वो घटना याद आती है संत श्री नाभादास जी ने श्री वृंदावन में संतों का भंडारा किया एक सौ आठ महात्माओं को निमंत्रण मिला बड़ा भारी आयोजन था श्री तुलसीदास जी काशी पता लगा कि हमारे मित्र नाभादास जी संतों का भंडारा करते नाभादास जी ने निमंत्रण भी नहीं दिया था तुलसीदास पर तुलसीदास जी इतने संतों का दर्शन एक जगह होगा और निमंत्रण की क्या आवश्यकता यह तो भगवान की कृपा है नाभा जी के यहाँ बिना निमंत्रण के अपने मित्र क्या पैदल ही चलकर गए गई कई दिनों में पहुंचे और जब वृंदावन पहुंचे उसी दिन वो आयोजन था और इस उस समय पहुंचे जब सब संत भोजन के लिए बैठ तुलसीदास जी पहुंचे तो कहीं जगह नहीं मिली बहुत दूर तक पंक्ति बढ़ी सबसे अंत में जाकर जहाँ पहुंचे वहीं बैठे, गया आसन भी नहीं बिछा था धूल में ही और सब संतों को धरती पर सिर रख के प्रणाम किया वहीं अब सबके सामने पत्तल गिर गई थी तुलसीदास तो जी आए विलंबे से पत्तल नहीं गिरी इतने में खीर परोसने वाला आया तो सबने तो अपने अपने जो पात्र थे उसमें लिया तुलसीदास तो जी के पास कोई पात्र नहीं था तो खीर परोसने वाला बोला बाबा एक संत का जूता रखा तुलसीदास जी ने वह उठा लिया और कहा कि कि इसमें इसमें, दे, तो परोसने वाला बाबा बोले इससे उत्तम पात्र और क्या होगा तुलसी जाके मुखनते धोखे उ निकसत राम ताके पग की पान ही मेरे तन को चाम यह तो संत की जूती है इसमें दे दो इसी दे दो। उसकी हिम्मत नहीं हुई खीर परोसने की वह दौड़ा दौड़ा नाभादास जी के पास गया एक विलक्षण महात्मा आए हैं वो धूल में बैठे हैं बिना आसन के और संत का जूता लेकर कह रहे हैं कि इसी में खीर परोस दो तो इससे उत्तम पात्र नहीं हो सकता नाभादास जी ने जो सुना रोमांच हो गया उनके शरीर प्रेमाशु भराये और उन्होंने कहा कि जिसमें इतनी नम्रता हो वो सिवा तुलसीदास जी के और कोई नहीं हो सकता और नाभादास जी आए और तुलसीदास जी को जो देखा तो मित्र थे दोनों हृदय से लगे तुलसीदास जी को हृदय से लगा लिया बोले आपका स्थान यहाँ नहीं उधर चले तो उनके किसी शिष्य ने पूछा आ, कि आपने तो 108 संतों को निमंत्रित किया है हाँ तो 108 तो पूरे हो गए इनके लिए तो कोई जगह बची नहीं है तो संत नाभादास जी ने कहा एक 108 के ऊपर भी स्थान होता है किसका का माला में 108 मन के होते हैं पर सुमेरु का स्थान उसके ऊपर होता है और इसीलिए तुलसीदास जी को सुमेरु की जगह दिखाया तो मुझे लगता है कि जो भगवान को बड़ा मानकर इतना विनम्र बन के रहें भगवान उसी को सुमेरु का स्थान देते हैं कागुसुन्जी में इतनी विनम्रता है इसलिए गरुड़ जैसे महाज्ञानी भी उनके यहाँ अपना अज्ञान मिटाने के लिए आते हैं और त्रैलोक के गुरु भगवान शंकर कागुसुन्जी की महिमा का गायन करते हैं कि आप उनके पास जाएं अब गरुड़ जी ने अपना संदेह सुनाया तो मैं सब जगह भटक रहा था मुझे भगवान शंकर ने कहा कि मैं आपके पास आऊँ तो मुझे बड़ा संदेह है, है कि राम जी भगवान हैं कि नहीं अब का जी ने बड़े बढ़िया ढंग से समझाया का जी बोले तुमने ज मोह कही जो साईं सो नहीं कछु आचर गुसाईं। आपको जो भ्रम हो गया ना भगवान की लीला देखकर यह कोई आश्चर्य की बात नहीं देखो यह है समझाने का ढंग कोई कहे कि हमारे मन में ऐसा अरे ऐसा ये तो बहुत गलत बात है ये तो बहुत जीवन नष्ट समझो पर कागू जी ऐसे नहीं कहते कहते आपके मन में वो हुआ आप चिंता नहीं करो दुखी मत हो यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है हमारे मन में भी और मोहन अंध की नही कही ये तो वो है किसे नहीं हो जाता और एक बात है अगर नहीं होता तो फिर हम कथा में क्यों आते हम सत्संग में क्यों आते आपने बड़ी कृपा की आप पधारे और राम जी को लेकर मेरे मन में भी भ्रम हो गया आपको हाँ गरुड़ जी बोले हमने तो राम जी को रण क्रीड़ा करते देखा तो वो नाग पास में बंध गए तो मुझे भ्रम हो गया काग जी बोले आपको रण क्रीड़ा में भ्रम हुआ और हमको बाल क्रीड़ा करते हुए देखकर भ्रम हो गया था कैसे बोले मुझे मैं भगवान के दर्शन करने के लिए अयोध्या गया और वहाँ राम जी छोटे से ठुमक चलत राम चंद्र बाजत पैजनिया ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया ठुमक चलत रामचंद्र किलक किल उठत धार गिरत भूमि भूमिलटपटाए ाय माय धाय माय गलित दशरथ किरणिया ठुमक चलत राम चंद्र बाजत पैजनिया ठुमक चलत राम चंद्र ठुमक ठुमक ठुमक ठुमक ठुमक ठुमक ठुमक ठुमक ठुमक राम चंद्र माता कौशल्या ने उठा लिया गोद और माता की ओर देखकर बोले रोने लगे क्या बोले सजल नयन कछु मुख करी रूखा चितई मातु तन लागी भूखा माता की ओर देखने लगे भूख लगी थी रोने लगे तो बस कागू सुनिए बोले हमको ये भ्रम हो गया कि ये तो जगत के पालनहार है इन्हीं को भूख लग रही है ये ऐसा तो नहीं कि मैं धोखे में ही आ गया हूँ ये साधारण राजा के बेटे हों और मैंने भगवान समझ रहा हूँ तो झंझट में पड़ गया तो मैंने सोचा कि अरे चलो चलो बेकार समय बर्बाद करना ये भगवान है नहीं तो मैं भागा भागा तो भगवान ने भुजा पीछे लगा दी और भुजा पीछे जहाँ जहाँ मैं जाऊँ वहाँ वहाँ भगवान की भुजा मानो भगवान ने बता दिया कि तुम हमसे दूर कहीं जा नहीं सकते तुम जहाँ जाओगे वहीं हमारी सत्ता है सर्वत्र हमारी सत्ता है और तब सब जगह घूमकर आया भगवान के चरणों में गिर गया कहने लगा महाराज मैं समझ गया क्या सब जगह आप हैं भगवान बोले भी पूरा नहीं समझे एक काम करो क्या भीतर चले जाओ प्रभु दीन मधुर मुस्काने भगवान मुस्कुराए तो मैं भगवान के भीतर चला गया जरूर जी बोले फिर का जब भगवान के भीतर गया तो मुझे भगवान में ही सब दिखाई पड़े कौशल्या जी अयोध्या दशरथ जी सब भगवान के भीतर अब मैं पढ़ा परेशान अयोध्या में राम जी हैं कि राम जी में अयोध्या है जगत में भगवान हैं कि भगवान में जगत है थोड़ी देर में बाहर आ गया भगवान ने कहा अब क्या समझे गरुड़ जी बोले कागुल जी बोले कि गरुड़ जी मैंने कहा कि मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा अब क्या कहूँ पहले लग रहा था कि सब में आप हैं अब लगता है कि आप में सब हैं भगवान बोले बस अब समझ गए सब में मैं, मैं हूँ और मुझ में सब हैं ये तरंग समुद्र में है और समुद्र तरंग में है सोना आभूषण में है और आभूषण में सोना है जगत में परमात्मा है और परमात्मा में जगत है जो सर्वत्र है पूर्ण मदह पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्ण पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्ण, पूर्ण मेवावशिष्य जो पूर्ण ब्रह्म है वही सोई दशरथसुत सुत भगत हित कौशल भगवान तो काग जी कहते मैं चरणों में गिर गया तो गरुड़ जी भगवान ने मेरा संदेह दूर किया गरुड़ जी बोले कि भगवान ने आपका संदेह दूर किया लेकिन मेरा संदेह तो आप ही दूर करेंगे मेरे लिए तो आप ही भगवान हैं तो काग जी ने कहा कि नहीं नहीं मैं वो नहीं हूं फिर आपका भी संदेह भगवान